वैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य होता है उसे देने वाला पाप का भागी होता है मुनिवरों यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे तो वह व्यर्थ हो जाता है किसी के पास नहीं पहुंचता जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल में जल देता है उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता व्यर्थ जाता है अतः जल में कदापि पितरों को जल न दें बल्कि वहां से निकलकर पवित्र देश में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए न जल में न पात्र में न कुपित होकर और न एक हाथ से ही जल दें जो पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता मैंने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है अतः उनकी प्रीति चाहने वाले पुरषों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनके शरीर का लय हुआ अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आह्वान करना चाहिए पूर्वाग्र कुषों पर देवताओं का और दक्षिणाग्र कुषों पर पितरों का आवाहन करना चाहिए देवताओं और अन्यान्य पितरों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक हाथ का चौकोर मंडल बनाएं उसमें चार दरवाजे रहें उसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल की आकृति बनाएं इस प्रकार मंडल बनाकर उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करें अब शरीर शुद्धि की उत्तम विधि बताता हूं चक्र रेखा सहित आकार का हृदय में ध्यान करें वह तीन सिखाओं सहित प्रज्वलित हो पापों का दाह करता है और सब पापों का नाश करने वाला है ऐसी भावना करने के बाद मस्तक में रा का चिंतन करना चाहिए वहाँ चंद्रमंडल के मध्य भाग में स्थित और शुक्ल वर्ण का है तथा अमृत की वर्षा करके पृथ्वी को आप्लावित कर रहा है इस प्रकार चिंतन करने से पाप धुल जाते और साधक का शरीर दिव्य हो जाता तदंतर अपने बाएं पैर से आरंभ करके क्रमशः सब अंगों के अष्टाक्षर मंत्र का न्यास करें वैष्णव पंचांग न्यास तथा चतुर्व्युह न्यास भी करें साधक को मूल मंत्र के द्वारा कर शुद्ध भी करनी चाहिए इसकी विधि यूं है दोनों हाथों की आठ उंगलियों में अंगूठों द्वारा एक-एक अक्षर का न्यास करना चाहिए पहले बाएं हाथ में फिर दाएं हाथ में ओंकार सहित शुक्ल वर्णा पृथ्वी का बाएं पैर में न्यास करें नकार का वर्ण श्याम और देवता शंभु हैं उसका न्यास दक्षिण पैर में है मोकार को काल स्वरूप माना गया है इसका न्यास कटि के बाम भाग में होता है नाकार सर्व बीज स्वरूप है उसकी स्थिति कटि के दक्षिण भाग में है राकार तेज का स्वरूप बतलाया गया है उसका स्थान नाभि प्रदेश में होता है यकार का देवता वायु है उसका न्यास बाएं कंधे में है यकार को सर्वव्यापी समझना चाहिए उसकी स्थिति दाएं कंधे में है यकार की स्थिति सिर में है जहां संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं तात्पर्य यह है यकार का न्यास मस्तक में करना चाहिए वैष्णव पंचांग न्यास ओम विष्णुवे नमः सिरह ओम ज्वलनाय नमः सिखा ओम विष्णुवे नमः कवचम ओम विष्णुवे नमः स्फुरणं दिसो बंधाय ओम हुं फट अस्त्रम चतुर्व्यूह न्यास ओम शिरसे शुक्ल वसुदेवैति ओम आं ललाटे रक्तः संकर्षणो गुरुत्मान बृहिष्ठ तेज आदित्यैति ओम आं ग्रीवायां पीतः प्रद्युम्नो वायुमेघरिति ओम अंग हृदय कृष्णो अनिरुद्ध सर्वशक्ति समन्वित इति इस प्रकार अपने आत्मा का चतुर्विध रूप से चिंतन करके कार्य आरंभ करें मेरे आगे भगवान विष्णु और पीछे केशव हैं दक्षिण भाग में गोविंद और बाम भाग में मधुसूदन हैं ऊपर बैकुंठ और नीचे वाराह हैं बीच की संपूर्ण दिशाओं में माधव हैं चलते खड़े होते जागते अथवा सोते समय भगवान नरसिंह मेरी रक्षा करते हैं मैं वासुदेव स्वरूप हूं इस प्रकार विष्णु मैं होकर पूजन आरंभ करें अपने शरीर की भांति भगवान के विग्रह में भी संपूर्ण तत्वों का न्यास करें प्रणों का उच्चारण करके शरीर पर जल के छींटे दें ओम फट का उच्चारण सब विघ्नों का निवारण करने वाला और शुभ माना गया है वहां सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु और आकाश मंडल का चिंतन करें कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करें फिर हृदय में ज्योति स्वरूप ओंकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु की स्थापना करें फिर क्रमशः प्रत्येक दल में अष्टाक्षर मंत्र के एक-एक अक्षर का न्यास करें एक-एक अक्षर के द्वारा तथा समस्त मंत्र के द्वारा भी पूजन करना अत्यंत उत्तम माना गया है सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करें इसके बाद भगवान का पहले हृदय में ध्यान करके बारह कणिका में भी उनकी भावना करें उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है भगवान की चार भुजाएं हैं वे महान सत्वमय हैं कोटी-कोटी सूर्यों के समान उनके श्री अंगों की प्रभा है और वे महायोग स्वरूप ज्योति है स्वरूप एवं सनातन हैं इसके बाद मनहीवन मन, भगवान का स्मरण करते हुए मंत्रोचारण पूर्वक उनका आवाहन आदि करें आवाहन मंत्र मीन रूपो वराहस्य नरसिंहो अथवामनः आयातु देवो वरदो मम नारायणो ग्रतः ओम नमो नारायणाय नमः मीन वराह नरसिंह एवं वामन अवतार धारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है आसन मंत्र कर्णिकायां सुपीठेत्र पद्मकल्पित मानसम् सर्वसत्वहितार्थाय तिष्ठतन् मधुसूदनं ओम नमो नारायणाय नमः यहां कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है मधुसूदन सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है अर्घ्य मंत्र ओम त्रैलोक्यपतिनां पतये देवदेवाय श्रीकेशाय विष्णुवे नमः ओम नमो नारायणाय नमः त्रिवन पतियों के भी पति देवताओं के भी देवता इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है पाद्य मंत्र ओम पाद्यं पादयोर देवा पद्मनाभ सनातन विष्णु कमलपत्राक्ष गृहड़ मधुसूदन ॐ नमो नारायणाय नमः देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन आपके चरण में यह पाद पाँव पखारने के लिए जल समर्पित है आप इसे स्वीकार करें सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है मधुपरक मंत्र मधुपरकं महादेव ब्रह्माध्यै कल्पितं तव मया नेवितं भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम ॐ नमो नारायणाय नमः महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी वही मधुपरक मैं भक्ति पूर्वक आपको निवेदन करता हूं कृपया स्वीकार कीजिए, सच्चितानंद स्वरूप, स्री नारायन को नमस्कार है, आच्मनीय, मंत्र, मंदा किन्याह सितंग्वारी, सर्व पाप हरं सिवं, ग्रिहाडा चमनीयंत्वं, मया भक्त्या निवेधितं, ओम नमो नाराया रायनमह,